तो पेट कह रहा है कि बस करो अब कृपा करो अब ज्यादा हो जाएगा मगर शरीर की मन सुनने नहीं देता और तुम्हें अक्सर समझाया गया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन है शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं मन तुम्हारा दुश्मन और जिनने तुम्हें समझाया है कि शरीर तुम्हारा दुश्मन उन्होंने बड़ी गलत बात समझा दी उनके कारण मन को तो तुमने मित्र मान लिया शरीर को दुश्मन मान लिया शरीर तो सहज प्राकृतिक है मन में है सारे विकार सारे उपद्रव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 अब बड़ी अड़चन हो गया एक नियम बना लिया औसत नियम औसत नियम से सावधान रहना औसत नियम ऐसा होता है जैसे यहां 500 आदमी बैठे हमने सबकी ऊंचाई निकाल ली और सबकी संख्या गिन ली सबकी ऊंचाई जोड़ ली फिर उसमें 500 का भाग दे दिया समझो ऊंचाई आई 4 फीट साढ़े तीन इंच औसत ऊंचाई अब ये 4 फीट साढ़े इंच का कोई भी नहीं होगा यहां शायद ही कोई हो क्योंकि इसमें कई छोटे बच्चे हैं तो दो फीट के